फिर वह जीव इस देह में कैसा बर्ताव करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों सदा ही मूर्खों का पक्ष त्याग के विद्वानों के पक्ष में बर्ताव करिए और जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को अच्छे प्रकार जोड़कर रथ में सुख से गमन आदि कार्यों को सिद्ध करता है वैसे जितेंद्रिय जीव संपूर्ण अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है और जैसे कोई दुष्ट सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दुखी होता है वैसी ही अजित इंद्रियां जिसमें ऐसे शरीर में स्थित होकर जीव दुखी होता है फिर मनुष्य कैसे आरोग्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो श्रेष्ठ वैद्य होवे उनके साथ मित्रता से रोग रहित अधिक अवस्था वाले बलिष्ठ विद्वान हो और भूमि के राज्य को प्राप्त होकर जहां कहीं विमान आदि वाहनों से जा आकर विद्वानों के मार्ग का आश्रयण करो फिर राजा और प्रजाजन कैसा व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे सूर्य और मेघ समस्त पृथ्वी का आकर्षण कर प्रकाश और जल युक्त करते हैं वा जैसे सूर्य इस पृथ्वी के अर्ध भाग को प्रकाशित करता है और वर्षा को करता है तथा अंधकार का निवारण कर सबको सुखी करता है वैसे ही राजा और प्रजाजन सत्य को खींच असत्य को त्याग कर अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रचार कर और उत्तम विद्या के उपदेशों की वृष्टि कर सब मनुष्यों को सुखी करें फिर वे राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आपके राज्य में असंख्य धनों को देने वृष्ट करने तथा अतिथियों के संग का सेवन करने वाला जन होवे उसकी रक्षा को आप करिये और जो हम लोगों को धन पाप्त होवे उसको आप के लिए हम लोग देवें और जो आपको प्राप्त होवे उसको हम लोगों के लिए दीजिए फिर मंत्री जन राजा से क्या प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो धार्मिक शूरवीर और शत्रुओं के जीतने वाले राजभक्त और प्रजा के पालन में तत्पर विद्वान मंत्री जन होवे वे घोड़े आदि संपूर्ण पदार्थों को 10 गुने राजा के समीप से प्राप्त होवे फिर वह राजा अधिकार किसके लिए देवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा आदि जन पालन करने योग्य के लिए पशु रथ आदि के रक्षण के अधिकार को देते हैं वे अच्छी सामग्री से युक्त होते हैं फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावारथ जो ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा को बलिश्ट कर और संपूर्ण ऐश्वर्य को बढ़ा के उत्तम पुरुषों को ग्रहण करता है वही राजा राज्य को बढ़ाने के योग्य होवे फिर वह राजा कैसे मित्रों की इच्छा करे इस विषय को कहते हैं भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक बलवान के साथ मित्रता करें जिससे सर्वदा विजय हो भावार्थ जो मनुष्य सब ओर से बल को ग्रहण करके जलों के बलकारी मेघ को जैसे उवैसे सुख को बरसाते हैं वे सब प्रकार से सकृत होते हैं फिर राजा को बिजली से क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वान जनों बिजली आदि पदार्थों और संपूर्ण मूर्त द्रव्यों के मध्य में वर्तमान कर्मों से युक्त सेना को करके विजय से शोभित होइए फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस अंत में वाचक् लोप उपमा अलंकार है हे विद्वानों जैसे ईश्वर ने पृथ्वी और सूर्य आदि संपूर्ण संसार को अपनी सत्ता से स्थापित किया वैसे ही बिजली संपूर्ण द्रव्यों में अभिव्यक्त होकर मध्य में प्रविष्ट है ईश्वर की उपासना और बिजली आदि के प्रयोगों से दूर पर स्थित भी शत्रुओं को जीतकर सबको जलाओ फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन आप ऐसे बल को धारन करिये जिससे दुस्त व्यसन और दुस्त शत्र नस्त होएं और प्रजाओं के पोशन करने को समर्थ होएं फिर राजा आदि जन क्या करें इस विशय को कहते हैं भावार्थ ही राजा आदि जनों तुम लोग दुंदुभी आदि वाद्यंत्रों से भूषित हर्षवापुष्ट से युक्त सेनाओं को अच्छे प्रकार रखकर इनसे दूरस्थ भी शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतकर प्रजाओं को धर्मयुक्त व्यवहार से पालन करो इस सुक्त में सोम प्रश्नोत्तर बिजली राजा प्रजा सेना और वाद्यंत्रों के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए इस अध्याय में इंद्र, सोम, ईश्वर, राजा, प्रजा, मेघ, सूर्य, वीर, सेना, यान, यज्ञ, मित्र, ऐश्वर्य, तग्ग्या, बिजली, बुद्धिमान, वाड़ी, सत्य, बल, पराक्रम, राजनीति, संग्राम और शत्रु विजय आदि गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय की पूर्वाध्याय के साथ संगति जाननी चाहिए यह श्रीमत् परम हंस परिब्राज का आचार्य श्रीमत् विरजानंद सरस्वती स्वामी के शिष्य श्रीमत् दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित सुप्रमाण युक्त आर्य भाषा विभूषित ऋग्वेद भाष्य के चौथे अष्टक में सप्तम अध्याय 35वां वर्ग और छठे मंडल में 47वां सूक्त भी समाप्त हुआ अथ अष्टमाध्याय आरंभः ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासुव यद् भद्रं तन्ना आसुव अब चतुर्थाष्टक के अष्टमा अध्याय का आरंभ है इसमें 22 ऋचा वाले 48वें सूक्त के प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय का वर्णन करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन आप लोगों की प्रीति उत्पन्न करें वैसे आप भी हमारे कार्य साधने के लिए प्रीति उत्पन्न करिए फिर राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे प्रजा सेनाजनों जो राजा संग्राम वा असंग्राम में सबकी रक्षा करने वाला निरंतर हो तदनुकूल व्यवहार कर हम लोग उसके लिए पुष्कल सुख दें फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन आपको चाहिए की निरंतर विद्या और विनय के प्रकाश से और दुष्ट व्यसनों के नाश से प्रजा की निरंतर पालना करो फिर वह राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मूर्ख को विद्वान करते हैं वे महत अनुकूल सुख को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सब में व्याप्त होकर रहने वाले अग्नि को विद्वान जन प्राप्त होते और मत के प्रदीप्त करते हैं वे भूमि के राज्य करने में अधिष्ठाता होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस बिजली रूप आग से भूमि और सूर्य दिखाते हैं जिससे अधिक वेगवान कोई नहीं तथा जो अंधकार की नृत्य करने वाला है उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करो फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जो विद्वान जन सूर्य के समान शुभ गुणों में बल वा सुशीलता से लक्ष्मी को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं वे सत्कार करने योग्य हैं फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो इस प्रजा में विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों को ग्रहण कराते हैं उनका तुम निरंतर सत्कार करो और वे आपका भी सत्कार करें फिर विद्वान जन संतानों को कैसे शिक्षा दें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन आप जैसे इन हमारे संतानों की बुद्धि के बिलोड़ने से विद्या प्राप्ति हो वैसे अनुविधान कीजिए और जैसे पुरुषार्थी जन धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करता है वैसे ही आप शिक्षा दीजिए फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो अध्यापक वा उपदेशक पढ़ाने तथा उपदेश करने से शुभ गुणों को ग्रहण कराकर सबके दोषों का निवारण कराते हैं वे ही सदा सत्कार करने योग्य होते हैं कौन इस संसार में मित्र हैं इस विशे को कहते हैं भावार्थ जो सुहिर्द होकर सत्य सुन्दर शिक्षा-युक्त वाणीब और विद्या को विद्यारथीं को ग्रहण कराते हैं वे संसार के शुद्ध करने वाले होते हैं अब माता जन संतानों को सदा शिक्षा दें इस विषय को कहते हैं भावार्थ वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो अपने संतानों को विद्या और सुंदर शिक्षा करने व कराने को निरंतर प्रयत्न करती हैं भावार्थ जो स्त्री जन सत्य भाषण युक्त वाणी और सर्वोत्तम सत्य विद्या को संतानों के लिए देती हैं वे ही देवी विदुषी स्त्रियां बहुत मान करने योग्य होती हैं